मृदनामा बंदा हर चरणिगम कर शीतल सुर विपनद मंदा उल्य अलिलय चलिन तंदा ृतही मन भाव तो भीम शवि शशि संभ सदारणी देताजुत करी भगत गिर न दि विधि मन खानी जगदात मा भूप जगजानी सरिदास बरदारी शीतल अमल साध सुखदारी सागरि जमर जा रारणी बारह रत्न पतन मरल सरस जो संतुल सतल परादा प्रसन्न दश दिशागाजुमि पूर्मयू कमीर वि तपजुत मिताजे तारी रामचंद्र के राज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 की स्थापना हो गई और हम हुआ कि सभी लोग सुखित हो गए सत्यूढ़ हो गए सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं करुणाश्रम धर्म उसका सतकाली करते हैं सामान्य धर्म जो सत्यादि आदि हैं उनका भी सत्कार नहीं करते हैं उसके फल स्वर्प सब लोग शांत है सुखी हैं प्रसन्न है इसके साथ साथ धर्म का जो उत्तम फल है वो सब में वैराग्य हो भगवान के चलने में भक्ति भी हो प्रेम भी है भगवान सदा भगवत भक्ति से कल पूर्ण होते हैं और उसका आनंद भी हम सबको प्राप्त हो सब लोग पन्न है कोई आधार, कोई तरक्ति नहीं कोई जीवन नहीं सब सुख सम्पन्न सब प्रकार से सब प्रकार से लोगों के समझ में है न बाहि उपलब्ध में तो उनको कमी है खाने पीने गंग में रहने त्याग के वस्त्रार्थन की उनकी शक्ति भी पूर्ति है शरीर में कोई रोग नहीं है शरीर स्वस्थ हो सकते है। और उनकी आयु भी पूरी होती है अल्पमत किसी की नहीं होती है तो भी कोई कष्ट नहीं होता और मरने में शरीर छोड़ने में भी कष्ट नहीं होता ई सबके मन शांत तो तो तो तो है निर्विकार हैं मानसिक रोग कोई नहीं काम के रोग रोग इत्यादि किसी में नहीं सदाकस में कोई दिखाव रखने वाले में एक दूसरे से प्रेम है गैर किसी का किसी से नहीं समय हो एक दूसरे के सहयोग से सब में जीवन जी रहे हैं ये अंतर और बात स्थिति इस प्रकार की है ये रामराज जो का वर्णन है ये दोनों दृष्टियों से हो सामाजिक दृष्टि से भी है, और अपने आंतरिक आर्थिक दृष्टि से भी है दोनों का वर्णन है कि रामराज जी में दोनों प्रकार से दिव्यक्तु शर्शि से सम्पन्न है अपने दिर्घ जैसा समाज जैसे मनुष्य उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है प्रकृति भी इस समय अनुकूल है उसमें भी सब व्यवस्था है उसमें कभी आंधी दुखान नहीं आते उसमें कभी वज्रपात नहीं होता बीज नहीं गिरती कभी भूचाल नहीं आते ये सब प्रकृति रोती सब शांत है और अनुकूल है प्रकृति की अनुकूलता का ग्रमण करते हुए कैसे हो गई जैसे बिल्कुल समाज के जैसे व्यक्ति हैं जैसे ही प्रकृति हो सर आदर्श उत्पाण रखने वाले अंकुल एक दूसरे के सहयोगी है तब प्रकृति का भी सहयोग प्राप्त है जब समाज में व्यक्ति ही उपद्रोही हो जाए उनकी मानसिक दस्थिति उनकी जीवन की विकसित हो जाए अलवाई हो जाए अशांति उत्पन्न करने लगे तब प्रति प्रकार विद्रोह करने लगती है वो भी हो जाती है प्रकृति का भी तालमेल समस्ती समाज से संसार से हो उसका प्रणन करते है कहते हैं कि खुले परम सदा करते हैं बन के जो व्यक्तिजन वो हो सभा उनके करते सभा खुले फल में रुकने तो वैसे ही उनके भूलते हैं लेकिन बिना रुकते भी खुनते होते हम तो सदा नहीं रहते हैं रहने एक सभी के पंशानन ये जो आप देखेंगे साधारण रूप से जो बातें नहीं होती वो होती दिखाई जैसे आप देखेंगे कि ये योगी हैं ज्ञानी हैं भक्त हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक जीवन उनका हो जाता है असाधारण बातें दिखने लगती ऐसी यहां पर प्रकृति में भी असाधारण बातें लिखते जब ऋतु आते सब तो होते हैं लेकिन अब हो गया कि रुचु हो या न हो बिना रुचि रहें एक संत पंचानंद और हाथी और संगे साथ बैर है लेकिन यह समय एक साथ है। में एक साथ है तो गौर भाग खे सहे जो गये दूसरा पशु पक्षी जितने हैं आपसी बहतूर पैर और सभी में एक दूसरे के खा जाने वाले हैं लेकिन दिन आप कोई गौर नहीं है सब और भूल गए और रहे इस परस्पर प्रीति बनाए सब परस्पर सन्मत देखाए थे पहले देखाए थे कि सब लोग जैसे कहा कि राम राज्य में किसी से किसी कोई गौर नहीं और सब लोग आपस में प्रेम रखते हैं वैसे इन सब में भी दक्षिण में भी दक्षिणों में भी इंगे सब में भी ही गौर भी दर्शन भी आपस में गौर भाई खुशी में नहीं है सब में राय परस्पर प्रे की दबाई सब आपस में सबका प्रेम कोई भी खदर अगर नाना अगर के पक्षी तो क्या जो चलिए तो बुझे हो पूज रहे मैंने इनकी मिथली सुंदर धनिया सुनाई देती है और अठो चरण चरण में नंदा और मलग्रह होकर के धन्य विचरण करते हैं एक पिता एक ये देखा है इस प्रकार के अगर कोई क्षय का कार्य उत्पन्न हो जाए तो पक्षी घूमते ही चुप हो जाते जब कोई क्षय का कारण नहीं होता तो वो पक्षी घूमते सुनाई कैसा फिर बाघों में सबके पक्षी बोल रहे उसके मैंने उनको कोई ख्याल नहीं निर्भय होकर के पक्ष में बोल रहे अथा चरण जी हम निर्भय होकर के विषय में कर रहे हैं सब आनंद में कह सकते बस पक्षी भी आनंद नहीं बेटा मानिए मधु चरण जी आपके और पौधे इतने भी सब जो मधुमकता है मधुमक्खियां रखती है मधु उत्पन्न होता है लेकिन वहां से कहते हैं कि जितना मांगो उतना वो देते हैं मैं कोई ऐसा करना पड़ता है कि शहद के छक्के तो निकालो मच्छियों को मार हो कब मिले उन्होंने कहा कि हम गिलास शहद चाहिए एक गिलासिला अच्छा लगाया छत्ता नजर हो रहा है मैंने भारत हो धीम कैश्रवाई गाय के पास गए तो क्या तो दूरी भी नहीं पड़ती गए धन के नीचे बल छोड़ा दिया जितना पास जितना दूध चाहिए सर्व ही दूध उसने छोड़ दिया आज मैं भर गया चमत्कार प्रकृति में भी तो चमत्कार नहीं हो धीरे कटेगी जितना दूध हो कम ही जाए चाहो वह सर्व सबंध में बात नहीं करना सबंधन रहना और ससन सदा रहे और जो और भी वह सदा सस्य संबंध मनो धान से हमारे चित्र पूर्ण रहती है लगी रहेंगे महान भती रहेगी जना वगैरह जितनी काल सब जितनी समुस्त भती रहेंगी मैंने उसमें ऐसा नहीं जो कभी पानी नहीं बरसा और कभी सूखा पड़ गया और कभी मुंह तो तो में उ और कभी नहीं उगा वो तो होते ही रहते हैं बराबर में प्रत्यु दी रहती है तो ये क्या हो गया क्या क्रेता भाई प्रतिजोधि तय करेंगे क्रेता इच्छा जो भगवान मान का हुआ लेकिन नहीं अब कैसा होगा क्रेता कहते हैं सत्योग प्रत्योग सत्योग सत्य साथ है वैसे ही वही सत्योग ने दिए सत्योग ने सत्य सत्य धनिका आचरण करने वाले सब पवित्र व्यक्ति परस्पर प्रेम से रहने वाले और प्रकृति जैसे अनुभूल जाने वाले जैसे जैसे व्यक्तियों की बुद्धियां बिगड़ी और जैसे जैसे हमने कलियुग का प्रभाव उनके ऊपर आने लगा वैसे तैसे जो है प्रकृति भी कलुषित होती गई और वैसे वैसे मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट होती गई और लोग मुझे पता तो कहते हैं प्रगति जिले में दीबी जी तो की जो खाने जो मनी खानी है अब पर्वतों में मनों की तो मन की खानी में वहां जाकर के ऐसा नहीं होता कदाल लो ठगरा लो खोदो खोदो खोदते खोदते खोते खोदते मुश्किल में कई के पास मनी मुझे पर्वत के पास नहीं कि पर्वत में मन अर्पित करके निकाल करी घी जाओ बताओ प्रगति तो व्यू दिव्य जीवन खामी मनु की खामियां प्रगट हो गई मन खुद ही नहीं प्रतियोगी ऊपरी भरे याद की नहीं चाहिए जगद आत्मा धूप जगदानी ये सब पर्वतों ने ऐसा क्यों किया गायन ने ऐसा क्यों किया दक्षा ने ऐसा क्यों किया कहते वो परक्रम परमात्मा की तो जगद आत्मा है वही प्रगट होकर के समय राजा तो भगवान ने और त्रभुरा सिंवा कोजमान हुए तो उसके प्लस में पैसा हुआ समझे इस बात का धीरे धीरे करके देखिए इस प्रकार के जीवन के दो रूप है एक तो भौतिक जीवन है शरीर अभिमान है बाहि जगत की वस्तुओं पर व्यक्तिगत जीवन निर्भर करता है और प्रवाहकार स्वार्थ है आकस्मिक कम्पटिशन भी है साथ भी है एक जीवन की खुशहाली है और दूसरे व्यक्ति जितनी अंतर्मुखी हुआ आत्मभाव में परमात्मा भाव में पहुंचा तो वो दूसरे ही राज्य में पहुंच हुआ तब वो परमात्मा भाव में स्थित है परमात्मा के राज्य में वहाँ क्या है क्या विशेषता वहाँ की है कि वस्त्र वहां पर सब से शांति है आनंद है सुख है गैर भाव कहीं नहीं है सब प्रकार से संतुष्ट है जीवता इत्यादि कहीं नहीं है ऐसा भौतिक जीवन की जो भी कमियां या पिता इत्यादि है वहाँ कुछ इसलिए तो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। है परिश्रम बहुत करे और आध्यात्मिक जीवन परमात्मा को प्राप्त करके फल कुछ नो जैसा कि पैसा व्यक्ति बना रहे तो कौन इतनी कोशिश करे कम प्रश्रम करे वो तो इतनी साधना तपस्या इसलिए करनी पड़ती है कि वो जीवन बनावे अद्भुत जीव है अलौकिक जीव और उसके जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो संसारी व्यक्ति जो सामने उनका वर्णन किया है, तो वो ये समझता है कि कपड़ा कहां करें उनकी बातें शुरू नहीं कर रहे हैं कि बातें कर रहे हैं कोई सबके बात ऐसे हो नहीं सकती तो मैंने इस प्रकार की असंभावना व्यक्ति की रहती है जब असंभावना रहती है, तो वे न समे न ध्यान दे न करे न समझने की कोशिश करे ज्ञान देवी जी का लुकक्षणी है जब आत्मा तुम्हारी का है वैसे तो यह है कि वो परमात्मा सबका आत्मा हम आत्मा भाव अपने आप का अनुभव करते हैं जो आत्मा है तो वो परमात्मा ही है जो हमारे <coughs> तो तो तो आत्मा भाव निश्चित हो तो परमात्मा सबका आत्मा है लेकिन आत्मा, आत्मा का तो क्या संस्कृत में आत्मा शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं, जिसके को हमने उसका नाम रूपा जिस पर आश्रित है जैसे जस्ता में लेते हैं मिट्टी का बना घट है तो ये कहते घटती आत्मा तो मिट्टी है आत्मा का तो वो आत्मा नहीं है जैसे क्या कल के उदाहरण है तो यहाँ पर तो मिट्टी घटती तो कि आत्मा किस प्रकार के है क्योंकि अगर मिट्टी में हो तो घट नहीं सकता आत्मा ज बिना है। ऐसे बिना झटका अस्तित्व ही संभव नहीं हो ही नहीं सकता उत्पन्न भी नहीं हो सकता अस्तित्व भी नहीं हो सकता इस कारण उसको के हैं जो आत्मा जो जैसे दंग आत्मा जल अगर जल नहीं तो जन्म कांग्रेस धंग का आत्मा जल प्रकार से पृथ्वी तो का आत्मा परमात्मा जब तक ये परमात्मा न हो उससे पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य का आत्मा परमात्मा परमात्मा न हो तो सूर्य कहां से आ जाश का आत्मा परमात्मा परमात्मा न हो तो आकाश कहां से आ जा माने परमात्मा जगत आत्मा है तो माने समस्त जितनी किसी की आकाश से लेकर के पृथ्वी का ब्रह्मांड सब है उसका भी आत्मा परमात्मा और जितने जो जीव पक्षी पशु पक्षी महोत्सव आदि हैं इनमें जो चेतना त्रप्त अनुभव होते हैं ये सब भी परमात्मा है आत्मा उसी टाण से सदाश नहीं इसलिए आत्मा सब व्यापक है पूरे अर्थ का इसका ध्यान रखना चाहिए किस अर्थ में आत्मा देखो कि जगत आत्मा अब देखो कि ये पर्वत भी मन दे रहे हैं अब पर्वत मन पर्वत का पर्वत का आत्मा कौन देख वही परमात्मा पर्वत का भी आत्मा उस परमात्मा जो बनाकर पर उसका पर्वत का भी अस्तित करें परमात्मा अवधरा हो जाए और उसके तो उसी के राज्य में पर्वत हो तो वो पर्वत तो उसी के आज्ञा का पालन करेगा उसी के अनुसार जैसे कि भगवान तो की इच्छा होगी जैसा कि उनका आदेश होगा पर्वत वैसी करेगा और सम्मान देना पड़ेगी निकाल करके बड़े भीतर सरक्से बताया जाए करना पड़ेगा सागर का भी आत्मा परमात्मा सागर को वही करना पड़ेगा ये परमात्मा का इस प्रकार का विधान देखो धीरे धीरे करके समझिए सिद्धांत वेदांत सिद्धांत भी तुलसी का जी बोलते रहते सब वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत ही बात होगी बाहर की बात मन बात नहीं ऐसा ही का जी प्रशंसा करने लगे करने लगे तो खिलाड़े अपना रास्ता उन किसी बातें करने लगे कभी करेगी ऐसी बात नहीं तो सब वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत बात हो सबके बाद सलता सतल पानी बर्फबारी नदियां जो है में भी उन रहा हूं नदियां सुख की पानी बहता रहता है और बर्फाड़ मान्य अच्छा स्वच्छ निर्भर जल नदियों में बहता रहता है शीतल अमल स्वाद सुखकारी नदियों का जल जो है वो हो बर्फा कैसा शीतल भी है निर्मल भी है सुस्वाद भी है और सुखकारी ये जो कि जल की स्थिति को बता दी अच्छा जल हो तो क्या क्या है उसमें बढ़ाना चाहिए अंगल सुस्कारी स्वाद उसको स्वादकारी हो गया तो स्वाधन जमा के सुख कार्य नहीं पानी पिए पेट में पहुंच करके भी रोग उत्पन्न न करे इसमें जिला का स्थितिया उत्पन्न न करे कब सुख कार्य मर्यादा रहेंगे और देखो समुद्र जो वो भी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं नहीं लगो तो समुद्र में इतना जल हो तूफान आगे बहने लगे तो कहो प्रांत का प्रांत सक्रो मीटर तक पानी में ढूंढे जैसे कभी कभी इतर बंगाल की थाली में तूफान आ गया तो आंध्र प्रदेश डूबने लगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तूफान आ गया तो तो क्या हुआ सरअ सागर जो अपनी मर्यादा क्या में है, तो कहते लेकिन भगवान ग्राम के राज्यों में समुद्र प्रकार को मर्यादा नहीं छोड़ता सागर अभी जो मर्यादा है रहे मर रहा कोई हानि तो पहुंचाते नहीं सागर बल्कि सागर में जो रत्न है वो भी सागर में जाकर के छुपी है तो गोतापुर समुद्र में जाए गोता लगाना तब वहां मोती ढूंढ़ घूम करके लाने सभी करना पड़ता समुद्र से मोती लाकर के किनारे डाल के समुद्र किनारे आ जाए वैसे मोती पर मिल जाएगा उठा ला ऐसा सागर तो। नहीं कर सागर मेरी मर्यादा रही और बार रवि रत्न पटन और सरसवि संकुल सतलता आगा तब आज कौन सरोवर इतने सरोवर है तो सब सरसनकुलिसम तुम कमल खिले हुए हैं सरोवर की शोभा कमल से है अगर कमल खिले हुए हैं तो सरोवरा सुंदर दिखाई देगा कैसे सब सरोवर भी बहुत है उसके बने सरोवर भी बहुत है कैसे बहुत जगह जगह है और उन्हें समय कमल भी खिले हुए अति प्रसन्नता से साब उठाता दसौ दशाओं में है अति प्रसन्न है दशाओं की प्रसन्नता क्या है अगर सब दशाएं स्वच्छ है निर्मल है शांत है अभी तो कान नहीं है तो फिर उसके मानव दिशा प्रसन्न है सत्तर जब देखो तो सात स्वच्छ दिखाई देता सब इसलिए अति प्रसन्न दस दिशा जो कहा चंद्रमा जो है वो में समझता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मरपूर पृथ्वी को भरपूर चंद्रमा का प्रकाश प्राप्त होता है इसीलिए तो फिर सस्य संपन्न सदार है धर्म चंद्रमा का जो प्रताप भरपूर पृथ्वी होता रहता है तो ये श्रीतों में धन हम उत्पन्न होता है कुछ ये चंद्रमा का प्रभाव इसलिए पूर्व मयूर और सब अवि कभी और सूर्य सूर्य खूब तखता है ये कहने तो बताओ सूर्य तखता है लेकिन उतनी तकता जितनी जरूरत हो उस हिसाब से अपने ताप उसका सूर्य का प्राप्त सम्मान देरी गल रामचंद्र के राज ये भगवान श्री राम जी का राज्य सिर्ग कहो कि अब पानी की जरूरत है खेत की सिंचाई होने को आ गई पौधे तो दस पंद्रह दिन के बीस दिन के हो गए अब शुल्क रहे पानी आवेदन आओ अपनी है नारियों को बनाने की जरूरत नहीं नालियां बनाने की जरूरत नहीं ट्यूब की जरूरत नहीं सूचना की जरूरत नहीं बस बारिश से कहा बस नया सूची किया सर और बस न जरूर कोई तो तरह पुरानी आने मेंहरों वरें नहीं थी तो बादलें बनाएगी अब बहुत विकास हो गया है तो पहले से विकास देते और विकास देते हर उसमें नहर चाय थी लगा तभी पानी की पूर्ति नहीं उसे ट्यूबवेल खोलो तो भी पानी की पूर्ति नहीं लेकिन पहले मेघ समय पानी आ गया पानी समय बरस गया बस पैदा हो गया तो थोड़ा साइकिल काम बड़ी महरा ये देखते से बादल अगर पानी देने लगे तो नहर क्यों बनाओ इस प्रकार की स्थिति है मांगे बारहवीं के ईवल रामचंद्र की राम अभी कहते हैं प्रशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा हो गया है मांगे बारहवीं के ईगल और जहां तो अगले है चिपाली वर्षो कपाली वर्ष में जितें तक कोई बचे थोड़ा संतुष्ट वैज्ञानिक लोग तरह से कोशिश कर रहे हैं और ना कोई इस प्रकार की हो जाए कभी आकाश में वायुलाइन लेकर के जहाज गए और वहां कोई इस प्रकार की गैस छुड़ी तो वायुमंडल में जो कुछ पानी रहता था वो तो तो तो कंड तो हो गया पानी बरस गया इस प्रकार को बरसाने की कोशिश करते रहते हैं जो रहे इस प्रकार से उसमें लगे हुए कोशिश में ऐसे होने लगे जैसे भूतान तो तो तो राम के राज्य में रहता था ये तो प्रातिक बताते हैं देखो तो प्रकृति किस प्रकार से वो हो भगवान राम के राज्य में सब हो गई हो और सब जितने भी पुराने मनुष्य है उन सबके सहयोग से कार्य कर रहे उनके अनुकूल चल रहे हैं अब देखे भगवान श्री राम जी क्या करते हैं सीता कर क्या करते हैं भाई लोग सबक भरत आदित्य तो है उनका जीवन किस प्रकार का है ये सब क्या करते हैं वहां की प्रजा जो है योद्धा की वो सब क्या करती रहती है जो सब लोगों तक देखो जिनके हालचाल देखो अभी तक तो, तो रामराज्य ने देखा जो तो प्रति तो तो तो तो देखा सब हम तो सागर तलाब ये सब कैसे क्या है हम देखो तो चलो अद्धा में जो राजभवन है वहां की तो राजभवान क्या कर रहे हैं में में में गोपिन का दिनेविने कालक धर्म धुरंबर पुराती तेर भोग पुर अनुकूल सदार है सीता शोभान सुशील दिंदा जानकृपा सिंधु प्रभुताई सेवक चरण कमल मनलायी यद्य ग्रह सेवक सेवकि विपुल से सेवा विदिजु निजी कर गृह जि पर चर्जा करिए रामचंद्र आय सो अनुसरईय कृपा सिंध सुखमाने शकर श्री सेवादिजानी वोशल आ कि साहे से बनुमान कुमार ब्रह्मा किन्दिता जगदम्बा संतमता चाहुकृता कटाक्षसाहवन सेम पदार चीते तरत सुखा रही हो श्याम जमती पवन सु सर समीय